गीता तत्व चिंतन संन्यास और योग 230 कर्मयोगी की अचल शांति यह बतला रहे हैं कि कर्मयोगी मात्र अंतकरण की शुद्धि नहीं प्राप्त करता अपितु उस आत्यंतिक शांति को भी पा लेता है जिसका स्वरूप ही भगवान का है अर्थात ईश्वर के साक्षात्कार से मिलने वाली अचल शांति का वह अधिकारी बन जाता है नैष्ठिकी शांति वह है जिसमें विचलन नहीं है श्लोक के उत्तराध्य में अयोगी की सकाम पुरुष की दशा प्रदर्शित करते हैं जिससे वैषम्य के माध्यम से कर्मयोगी की विशिष्टता और भी चमक उठे सकाम व्यक्ति अपनी कामना के कारण कर्मफल के प्रति आसक्त होता है इसलिए संसार बंधन से बंध जाता है अयुक्त शब्द के आलसी प्रवादी या निठल्ला अर्थ भी होते हैं पर यहाँ पर फले कहा है इसका तात्पर्य यह कि अयुक्त कर्महीन नहीं है बल्कि कर्म करता करता है है है उसका अर्थ सकाम व्यक्ति किया गया पूर्व श्लोकों में कर्म किस स्थिति को प्राप्त यह फिर यह भी बतलाया कि अयुक्त व्यक्ति की क्या गति होती है पर यह नहीं बतलाया कि सांख्य योगी किस अवस्था का लाभ करता है अगले श्लोक में इसी को बतलाते हुए कहते हैं सर्व मनसा नवद्वारे पुरे देहि अपने अंतह को वश में रखने वाला अपने को दे मानने वाला विश्वास न तो करता हुआ और न कर, करवाता हुआ ही सब कर्मों को मन से त्याग कर नौ द्वार वाले शरीर रूप घर में आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप से ही स्थित रहता है दो सौ इकतीस सांख्य योगी का नवद्वार शरीर के सुख पूर्वक निवास यहाँ सांख्य योगी की मानसिक दशा का वर्णन हुआ है वह वशी होता है अंतःकरण उसके तांबे में रहता है देह मन इंद्रिया उसके संकेत से काम करते हैं वह अपने को देह से भिन्न देहादि उपकरणों का स्वामी देही मानता है जैसे यंत्र को चलाने वाला मनुष्य अपने को यंत्र से भिन्न और उसका स्वामी मानता है उसी प्रकार वह सब कर्मों का मन से त्याग कर देता है शरीर से विभिन्न आवश्यक क्रियाएं तो होंगी ही पर उसका मन उन क्रियाओं से चिपका नहीं रहेगा शरीर की क्रियाओं के प्रति उसका साक्षी भाव होगा फलस्वरूप वह अपने को किसी कर्म का कर्ता नहीं मानता है अहमता से ही कर्तापन उपस्था है और वह उसमें है नहीं फिर उसमें ममता भी नहीं है ममत्व व्यक्ति से दूसरे के लिए कर्म करवाता है सांख्ययोगी में ममत्व का अभाव होने से वह कार्यता कराने वाला भी नहीं बनता वह तो नौ दरवाजों वाले इस शरीर रूप घर में आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित होकर रहता है इस शरीर के नौ दरवाजे हैं ऊपर के साथ दो आँख दो कान दो कान मुह दो नाक और नीचे के दो गुदा और उपस्थ यदि घर में एक ही दरवाजा हो तो उसी में रहने वाले को कितना डर लगता है यह तो नौ दरवाजे वाला घर है जिसमें सांख योगी सुखपूर्वक रहता है कपीरदास जी कहते हैं नवद्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन रहने का आश्चर्य है गए अचंभा कौन इस जीवरूप पंछी को निकलने के लिए एक ही दरवाजा पर्याप्त है नौ नौ दरवाजे वाले घर में इस पंछी का रहना ही अजरत की बात है उसमें से उड़ना नहीं अतएव ऐसे नौ दरवाजों वाले घर में निर्भीक निडर व्यक्ति ही आनंदपूर्वक और निश्चिंत होकर रह सकता है सांख्योगी अपनी आत्मस्वरूपता से ज्ञान से निर्भय हो जाता है भय तो द्विती का बोध होने से होता है द्वितीय या द्वय भयम पर जो उस अखंड एक रस सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक भाव से स्थित हो गया उसे पृख्या भय